संत मैत्री ऋषि कहते जी की छाया से ऋषि कहता हूँ जिनका नाम था मरीची ऋषि करधम ऋषि करधम ऋषि को ब्रह्मा जी ने कहाता हूँ इसलिए तुम तपस्या करो तो दस हजार वर्षो तक करधम ऋषि ने तप क्षमता भगवान प्रसन्न हो गए हैं करधम ऋषि को दर्शन भगवान ने कहा कर्धम क्या कामना है सर्भम ऋषि भगवान को देखकर शर्माने लगे और कहा प्रभु हमारी तो कोई कामना नहीं है। भगवान का झूठ बोलते हो किस तपस्या करने आये मेरी पत्नी हो मेरे बच्चे हो सर्भम ऋषि भगवान के सामने नमन कर कहते प्रभु आप वास्तव में मन की बात को तो जानने वाले हो मेरी भावना थी जब तक आपका दर्शन नहीं है और अब मेरी कामना नहीं तो भगवान के मैं जा रही भावना जा। तो जिसकी जैसी भावना होती है मैं फलत स्वरूप ऐसी वरदान देता हूँ तुम्हारी कामना क्या थी पत्नी की संतान की तो तीन दिन बाद स्वयं मनु अपनी कन्या देवूती को लेकर आओगे आइये तुम देवूती से विवाह कर लेना जब तुम देवूती से विवाह करोगे तो तुम्हारे नौ कन्या जन्म होगा कर्तव ऋषि भगवान के सामने नाच में लगती भगवान बड़े प्रसन्न होते भगवान का कैसा भोला भक्त है अपनी कोई कामना नहीं करता जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे हाँ में हाँ हमारा वैदिक इतिहास के अंदर ये लिखा गया है कि बाहित करदम ऋषि ऐसे थे कि भगवान ने क्या कहा भाव में आकर बोले जा तेरी पर नौकन्यासुआ मैं तेरा बेटा बनकर आऊंगा अब तक दशरथ जी ने वसुदेव जी ने तो सब किया बेटा बनने के लिए भगवान को लेकिन यहाँ भगवान भावक होकर स्वयं कहते की मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा नौकन्या और नौ कन्या क्या है निवेदा भक्ति निवेदा भक्ति आ जाए तभी भगवान प्रकट हो जाते हैं बोलो भक्त वत्तल भगवान की भगवान वरदान देकर चले गए अब तो जंगल में मंगल कुटिया को सजाया गया फल फूल आदि जमा की सामागरी तीन दिन, दिन बाद स्वयं मनु आए हैं अपनी कन्या देहूती को लेकर करधम ऋषि को नमस्कार क्या बोले ऋषिवर हमारी कामना है कि आप मेरी कन्या से विवाह करधम ऋषि ने देवऋषि नारद जी से देवहूति की खबरसूरती के विषय में तो सुन ही रखा था तो करधम ऋषि कहते हैं कि हे स्वयं मनु जी ऐसा वो कौन पुरुष होगा जो आपकी कन्या से विवाह नहीं करना चाहे हमने सुना है कि आपकी कन्या एक दिन छत पर गेंद खेल रही थी गेंद भी बहुत पुरानी चीज है हमसे ही चली है। तो जैसे देवहू जी गेंद को ऊपर उछालती थी तो उनका मुख ऊपर होता था तो एक गंधर्व विमान पर जाता था उसने देखा देखा देखा देखते ही देखते नीचे ही गिर गया तो करदम ऋषि कहते हैं की आपकी कन्या पर वो गंधर्व इतना मोहित हो गया नीचे गिर गया बोला वो कौन पुरुष होगा जो इनसे विवाह नहीं करना चाहेगा मैं विवाह करूंगा पर मेरी एक मांग है एक शर्त है सरकार की आपकी शर्त है बोले जैसे ही एक संतान होगी हम संन्यास लेकर चले पर तो जो इच्छा प्रभु ब्रह्म विवाह करवाया ऋषि का अब विदाई हुई तो विदाई में बड़ा शोक हुआ तो स्वयं वो मनुमा चक्र रूपा अपने कन्या से विदा होकर चलेगा विवाह होते ही करगव ऋषि समाधि में बैठ गए बारह वर्षों तक, तक पति पत्नी में धन्य स्पष्ट और हमारे यहाँ तो फोन पर पैकेज हो जाता है मैं तो नहीं अच्छो को घर ले लेगी बोले फिक्र मत कर अच्छो फ्लैट में रहेगा माँ बाप बड़े अपन अच्छे अब महाराज वो विवाह हुआ वो फ्लैट तो, तो नहीं झोपड़ी नजर आ गया और वही खत्म शुरू है, गया क्या गरस्थी है पति पत्नी में बारह वर्षों तक खर्शन ये है क्यों नहीं आप पहले पहले समय में आप उपदेश देते दे। आपका गृह आश्रम बहुत अच्छा पर चलने वाला होना चाहिए आज भी मुझे याद है की मेरा विवाह हुआ और पहला दिन था उस समय तो कोई धर्म ज्ञान कुछ भी नहीं था बलते छोटे से अभी भी छोटे से भक्त है तो कोई कथा कुछ भी नहीं करते थे पता नहीं मुंह से निकल गया बस पत्नी जी को पहले कह दिया कि क्या जाने आगे जाकर ऐसी स्थिति आ सकती है मैं समय नहीं दे सकती धर्म को ज्यादा समय देना पड़ेगा तो आपको कोई चिंता तो नहीं है बोले नो पहले दिन की जो बात है वो आज बहुत काम कर रहे है। अब घर जाए न जाए कब जाए कब नहीं जाए पत्नी जी ने कहा आपने पहले दिन ही फंसा दिया हूँ तो ये सब बातें कौन करवाते है भगवान करवाते हैं भगवान भूत भविष्य वर्तमान को जानने वाले हैं ये होना था मतलब तो सच्ची घटनाएं गुजरती है हमारे तो यहाँ पर देखे ये पति पत्नी सत्संग चल रहा है बारह वर्ष होता करदम ऋषि ने आख खोली हमारे वैष्णव आचार्य ऐसा भी बताते कर्दम ऋषि ने आंख थोड़ी पूछ रही तुम कौन हो देवती ने, तो ने, ने कहाहूति मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ स्वयं की कन्या हो आपसे मेरा विवाह हुआ है दरकार फिर कर्दम ऋषि को तो याद आ गया देवहूति को तो राज कन्या कैसी तपस्वी नहीं बन गई क्यूँकी बाल बिखर गए धूल से लगकर शरीर और वस्त्र जो के फट गए करदम ऋषि को तो दया है कर्दम ऋषि ने अपनी पत्नी देवहूति से कहा मैं तेरे पति पतिवरता व्रत से बहुत प्रसन्न हूँ तुम्हारी क्या कामना है? देवहूति ने कहा प्रभु एक पति वर्ता स्त्री को पति से क्या कामना होती है संतान की आप मुझे संतान करदम ऋषि ने तपोबल से एक विमान बनाया जिसका नाम था का कामक विमान बड़े बड़े महल है नहीं है फ्लाइट नहीं है महल बड़े बड़े उस विमान पर झरने वृक्ष मन की गति से चलने वाला विमान कहीं भी जा सकता है देवहूती को कहा चलो इस विमान पर अब देवहूती धूल से लथपथ भरी फटे हुए कपड़े और विमान इतना सुंदर देवहूति को शर्म लगे करदम ऋषि समझ गया कर्दम ऋषि ने, ने कहा देव ये बिंदु सरोवर में कुमें स्नान कर जैसे ही बिंदु सरोवर की ओर गयी उस वक्त हजारों दाया उस सरोवर से करदम ऋषि ने अपने तपोबल से पैदा कर दी स्वर की अफसुरा और गमलो की अफसुरा भी उनकी खूबसूरती है आगे हमें यहाँ से शिक्षा लेनी चाहिए करदम ऋषि ने अपने योग बल का उपयोग सही जगह किया गलत जगह नहीं किया यहाँ तांत्रिक दो चार मंत्र सिद्ध कर ले ना जैसे कौन सा सुरमा लगाए सारी चोरिया उसके पास चली जाए धन्य करदम ऋषि में क्या शिक्षा दे रहे हैं कि शादी तो तुम्हें धर्म अनुसार ही करनी पड़ेगी जो तो हजारों इतनी खबर पैदा कर सकते उनको बीजे की क्या जरूरत थी लेकिन उन्होंने अपनी विद्या को गलत उपयोग में किया अपनी पत्नी की सेवा के लिए उपयोग किया हल्दी सुगंध आदि लगाया सुंदर वस्त्र पहनाये गहने पहनाये होती तो सुंदर राजकुमारी बने जैसे ही उस विमान पर गई ऋषि जवान छोरा भी राजकुमार राजकुमारी क्या होगा ऋषि बल इतना उत्तम बताया ऋषि बल ताकत है ऋषि बल जैसे वो कौन हुए हमारे ऋषि सोभरी ऋषि सोभरी ऋषि जो थे यमुना जी में स्नान कर रहे थे तपस्या कर रहे थे मछलियों को देखा ख्वाहिश होगी हमारी भी दीजी होगी ऋष्वाकुशाकुवी राजा थे उनका नाम मेरी बुद्धि में नहीं आ रहा तो उनके यहाँ आए बोले राजन तेरी पचास कमिया एक मुझको दे दे बोले बात सुनिए हमारी बेटियों का स्वयं हो रहा है जिसको वर्माला पहनाएंगे वही उनके स्वामी होंगे तो ने कहा आज मनी मन में तू मुझे बुरा दे कर बोले ठीक है रख ले स्वयं सोवरी ऋषि अपने तपो बल से ऐसा सुंदर राजकुमारी गुन किया खबसूरत बनकर आ गए पचास की पचास चोरिया बोले हमको तो यही स्वामी चाहिए इतना ऋषि बल बताया गरज के आश्रम में आनंद मेरे उस कामक विमान पर स्वर्ग में चला जाए कैलाश चला जाए कहीं भी वो विमान चला जाता और उसी विमान पर मादेव होती ने नौ कन्या को जन्म दिया बात की एक संतान की हो गई दोनों संतान है तो अब करघम ऋषि ने डंडा ले लिया समल ले लिया और देवहूति को कहा कि देहूति मेरे को तो एक संतान की कामना करी थी अब तो दोनों आ गई जब उसकी आश्रम की इच्छाएं कभी पूर्ण नहीं होती इसलिए अब अपने राम जो हैं वो सन्यास लेकर तब करने जाए देवूति अपने स्वामी कर्धम ऋषि के चरणों में घिर गयी बोले प्रभु दोनों कन्या का भार मेरे सर पर छोड़ कर गया चलो इनका विवाह हो गया मेरा सहारा कौन मुझे बेटा को है। अब कर्म ऋषि को याद आ गया कि जिनका भजन करने जा रहा हूँ उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हारा पुत्र बनकर आऊंगा ये बात याद आते ही गर्भ के आश्रम में प्रवेश कर गए और अब की बार जब देवभूति ने गर्भ को धन किया उसके मुख पर तेज आ गया तुम अब स्वयं भगवानी ही पेट में आ गए सुंदर मूर्ति में भगवान के कला अवतार हुए बोलो कपिल देव भगवान श्री कपिलदेव जी का अवतार हो गया। ब्रह्मा जी आये अपने पुत्रों को लेकर भगवान की स्थिति भगवान कपिल ने कहा सीतामा ब्रह्मा जी आपके नो छोड़ा तो हमारी नौ बहन तो कर दो अपने नौ पुत्रों का विवाह हमारी नौ बहनों के संग तो नौ ऋषि थे गृहस्थी आश्रम में जाने वाले थे प्रजापति उनको तो छोड़ दिया और जो ब्रह्मचारी थे उन्हें लेकर चले ब्रह्मचारी तो है यहाँ पर बताया जाए कि पिता का कर्तव्य क्या है पिता का कर्तव्य अपने बच्चों को संभालना ब्रह्मा जी पांच बच्चों को क्यूँ लेकर गए चार कुमार और देव ऋषि नारायण जी उन्हें इसलिए लेकर गये क्योंकि ब्रह्मचारी विवाह कार्य देखेंगे कोई इच्छा न होगा इसलिए उन्हें लेकर चले गए नौ ऋषियों का विवाह नौ कन्याओं के संग हो गया इसका विस्तार छोटे क्योंकि हम करेंगे किसका विवाह किनके संग हुआ और कौन संतान हुई नमन करते हुए आगे बढ़ते हैं एक दिन भगवान कपिल के चरणों में नमन करते हुए कर्गम ऋषि का प्रभव अब मैं वन में जाना चाहता हूँ आप मुझे सन्यास धर्म का उपदेश दिए भगवान कपिल देव जी कहते पिता श्री वन में रहकर भजन करो या घर में रहकर भजन करो जैसी आपकी इच्छा लेकिन हमें शिक्षा ले लेनी चाहिए कि समय आने पर घर की आस्था छोड़ देनी चाहिए और वन का ही हमें रास्ता लेना चाहिए इधर तो यहाँ पर किसी का एक बेटा भक्त बन जाए तो बाप बोलता हो मेरा तो उद्धार है यहाँ पर कर्धम ऋषि के कौन है पुत्र भगवान कपिल बेटियां कौन है माता अनुसूर्या जैसी सती उत्तम सतीम की को पतिव्रता स्त्री तो जिनकी नौ नौ ऐसी बेटियां हैं जिनके भगवान छोरा है तो उनको जंगल में जाने की क्या जरूरत है करदम ऋषि ने कहा जो कुछ भी हो अपना परलोक को खुद ही बनाना है इसलिए घर नहीं बन का रास्ता पांच श्लोकों में भगवान ने सुंदर का उपदेश दिया और पिताजी को विदा कर दिया माँ को नहीं क्योंकि माँ का मन जो है संसार में अच्छा एक दिन भगवान कपिल आसन पर बैठे थे माँ देवी से सामने बैठी थी मा माँ सोच रही है मेरे माता थे मेरे बहन भाई थे मेरे पति देव थे मेरी कन्या थे। जब देवती ऐसा सोच रही है तो फंसती जा है और वहाँ से सोच हटाकर जब भगवान कपिल की ओर देखती है तो ज्ञान आने लगे देवहूति ने कहा पुत्र कपिल मैं संसार का चिंतन करती हूँ मुझे अंधकार दिखाई देता है मैं तुम्हारा चिंतन करती हूँ मुझे ज्ञान का प्रकाश दिखाई देता है इसलिए तुम मेरे पुत्र नहीं तुम भगवान हो मैं तुम्हारे शरणागत करती हूँ शरण शरण्यम स्वभूत संसार तरपुटार्जा प्रगते पुरुषं नमामि स्वरधर्म विदा वरिष्ठं समवागता हम शरण शरण्यं हे पुत्र कपिल मैं तुम्हारी शरण गति हूँ मेरी रक्षा कर भगवान मुस्कुराए और भगवान ने कहा मां तुम अपने कल्याण के लिए संध करो देवुति चौपी संध करू पुत्र कपिल मैंने अपने माता का संग किया मैंने अपने बहन भाइयों का श्रम किया मैंने अपने पति का श्रण किया मैंने अपनी कन्याओं का संग किया और तुम केहो संग करो हम मुझे संग करना ठीक नहीं लगता मुस्कुराए भगवान कपिल भगवान कहते माँ अब तक जो तुमने संग किया वो संसारी जीवों का किया जो संघ संसारी जीवों का होता है वो संग होता है और वही संग अगर संतों में लग जाए माँ वो संग नहीं वो सत्संग होता जाएगा बोलो दीन बंधु भगवान की या संग नहीं कर रहा या सत्संग कर रहा अच्छा पुत्र कपिल संतों के शब्दों में चली जाऊँ संत होते बड़ा सुंदर भगवान कपिल देव जी संतों के विश्व में कहते हैं कि सुहृदा सर्वदेना अजातिशत्र शांता साधव साधुभूषा कितिश्वरी मेरे भक्त में सबसे पहला गुण जो है सहन श्री क्या बोलते उर्दू में कुतें बर्दाश्त, गद्दी मिल जाए मैया जय श्री राम गद्दी नहीं मिली जय श्री राम हार मिल जाए जय श्री राम हार नहीं मिला जय श्री राम मान सम्मान मिल जाए जय श्री राम राम कभी नहीं भी मिलता है जय श्री राम कहन श्री हमारे एक बड़े अच्छे भक्त सीतापति दास उनकी बात याद याद आ गई बोले प्रभो गुरु जी एक वो ग्यारह रूपये के लिए और एक हार के लिए दो सौ का रक्षा करते आएंगे और जहाँ वो ग्यारह रूपए का हार नहीं मिला तो शोर मचाने लग जाएंगे इसके लिए इतना खर्चा करते है एक हार के लिए लेकिन यहाँ भगवान कपिल कहते है वो सुनते नहीं वो भक्त है। करने, वांचा कृपा नाम करुणा करीता के अठारवे अध्याय में जाकर देखो भगवान ने पावन पाबंदी लगा दी अर्जुन मेरा गीता का ज्ञान सबको मत सुनाना मेरे भक्तों को सुनाना तो कौन भक्त है वारे? कौन नियमों का पालन करूंगा भगवान ने तो पावन दी लगा दी न भक्त ने कहा क्या हम तो सुनाएंगे बड़े नरक में खेलते देना हम हम तो आपके ज्ञान की गंगा पापियों को भी इसलिए भगवान के भक्त की बड़ी महानता बताई गई कुछ याद आ रहा है नीमी झनक जी यज्ञ कर रहे थे नौ योगिंद्र जी है उस समय नीमी झनक जी ने नौ योग्र जी को नमन किया तो कुछ याद ठीक नहीं उसकी भी समस्या निमी झनक ने नौ योगी को नमन करते हुए कहा कि दुर्लभ मानव ना सबसे दुर्लभ है मानव शरीर उससे दुर्लभ है भगवान का भक्त बनना जाना उससे दुर्लभ भगवान के धाम को जाना यानी की मुश्किल और उससे भी मुश्किल है भगवान का दर्शन लेकिन सबसे ज्यादा दुर्लभ मुश्किल है भगवान के भक्तों का दर्शन उनका संग हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम तो मुख करुणा में होते हैं भैया मेरे भक्त अपने दुख से दुखी नहीं वो तो दूसरे के दुख से दुखी रहते हैं पर हम अपने दुख से दुखी नहीं पड़ोसी के सुख से दुखी हैं सुहदा सर्वदेही सारे जीवों में सका दर्शन करते हैं सिया राम मै सब जगत तो सारा जगत क्या है वो सिया राम और सब में किसका दर्शन करते, है? करते हैं मेरा दर्शन करते हैं इसलिए सुहदा सब जीवों में, में मेरा दर्शन करते हैं और और जो है इन्हीं से और चौथा है आजाद शत्रु वो आजाद शत्रु उसका कोई दुश्मन नहीं है हरि बोल और पांचवा वो शांत रहते हैं माता देवहूति न का पुत्र कपिल इतना सुंदर तुम्हारा ध्यान कितना सुंदर तुम्हारा ज्ञान कितना सुंदर तुम्हारा नाम कितना सुंदर तुम्हारा पूजन तो लोग तुम्हारी कथाएं खूब सुनते होंगे आपके नाम का खूब जप करते होंगे पूजन करते होंगे बोले नहीं मानते मेरी कथा मेरा नाम जितना उन्हें अच्छा नहीं लगता अपने बच्चों की अपने पोता पोती की अपने नवासा नवासियों की दूसरी भाषाएं अच्छी लगती है अच्छा हैं। और उन भाषाओं में फिर यह जीव चौरासी लाख यानी का जाता है लड़कों को भोगता है तो चौरासी लाख का वर्णन करते हुए जीव की उत्पत्ति के विषय में बताते है चौरासी लाख होती कैसे है नौ लाख किस्म के हम पानी के जानवर बनकर आए हैं। तो पानी के जानवरों की कितनी कैटेगरी है नौ लाख हम सब बनकर आए हैं। बीस लाख किस्म के पशु हैं, कुत्ता बिल्ली ना जाने। बीस लाख किस्म की नस्लें हैं, वो सब हम बनकर आए हैं आप और 11 लाख किस्म के कीड़े हैं कीड़ों की कितनी कैदे के लिए ग्यारह लाख वो सब हम बनकर आए हैं तीस लाख किस्म के वृक्ष हैं पेड़ पौधे वो भी हम सब बनकर आए हैं 10 लाख किस्म के पक्षी उड़ने वाले वो भी हम सब बने और 4 लाख किस्म के मनुष्य हैं के साथ के लिए इंसान बंदर का लेकिन बंदर नहीं वो सब वन में रहने वाले मानस है वन मानस है उसके बाद बड़े भाग्य मानव उसके बाद ही हमें मनुष्य शरीर मिलता है हरे मणि मंत्र हुआ, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे हरे राम हरे राम अरे राम अरे राम हरे हरे तो वो चौरासी लाख योनि काटता है देव ने पूछ लिया भगवान कपिल देव जी ऐसी बोले पुत्र कपिल ये जीव संसार में आता कैसे हैं तो भगवान कपिल बड़ा सुंदर बताते हैं जीव की उत्पत्ति के विषय में तो यहाँ पर ध्यान दीजिए तो इकतीसवें अध्याय में जीव की उत्पत्ति के विषय में बड़ा सुंदर बताया गया है भगवान कपिल कहते हैं कि मैया जब वर्षा का पानी पृथ्वी पर गिरता है तो अन्न में मिलता है और जब ये अन्न में वर्षा का पानी मिल जाता है तो इस अन्न को स्त्री पुरुष खाते हैं, है तो भक्षण करते हैं समय आने पर जब स्त्री पुरुष का विवाह होता है तो पुरुष के द्वारा ये जीवाणु भगवान की शक्ति स्त्री में प्रवेश कर जाती पाँच दिन में गुलगुले के सम्मान दस दिन में मास्क का पिन्ह होकर कुछ लंबा गोल हो जाता है एक महीने में हाथ पैर सिर के शरीर में चिन्हा बनने लग जाते हैं दो महीने में इसमें उंगलियाँ आ जाती है तीन महीने में चमड़ी और हड्डी आ जाती है चार महीने में शरीर पर रोए बाल आँख कान इसके आकार नक्शे आ जाते हैं पाँच महीने में उसमें जीवात्मा प्रवेश होकर उसे भूख और प्यास लगती है और महाराज छह महीने में उसका सिर नीचे और पैर ऊपर होने से उसे घबराहट होती है तो उल्टा लड़का के तो पुलिस वाली मार गई इसलिए यहाँ लिखा है गर्भ उपनिषद में यहाँ भी वर्णन है जितना नरकों में कष्ट नहीं उतना कष्ट जो है माँ के गर्भ में बताया गया है फिर ये जीव क्या याद करता है तो सातवें महीने में इसको अपने पाप याद आते हैं उन याद नहीं आते क्या याद आते हैं पाप याद आते हैं और आठ महीने में सौ साल ऐसी पिछले जो पाप किए वो याद आते हैं और अब भगवान ऐसी प्रार्थना करता है की अब प्रभु हमको बाहर निकालो भगवान का बाहर जाकर क्या करेगा वो उलते सीधे काम करेगा अंदर ही पढ़ा रहे बोले नहीं अब मैं कुछ करूंगा। क्या करोगे बोले अब आपका भजन करेंगे तो भैया कितने घंटे करोगे बोले छब्बीस घंटे करेंगे भगवान का झूठ बोलने की आदत नहीं गयी चौबीस घंटे होते ही साथ भगवान उनका फैसला कर देते प्रसूति वायु माँ के गर्भ में जाती है और धक्का देकर उसे बार फेंक देती है और बार आते ही ये जी रोने लग जाता है जब हम यात्रा पर जाते हैं तो तीन चीजें अफसकुन बताई गई हैं। यात्रा पर जा रहे हो अरे कब जाएगा कब आएगा रोने लग गए तो ये या यात्रा में जाते समय हमें आ गई, ये भी अफशकुन है और तीसरा किसी ने पूछ लिया कहा जाएगा ये तीनों अफशकुन हमारे जन्म ऐसी जुड़ जाते हैं चीखते जग में पग दियों और आवत दीनो रोए जन्म से अब शकुन भय को तो मंगल के रियो चीखते जब मैं पग बच्चे का जन्म होता है तो बच्चे के माँ बाप पूछते डॉक्टर साहब हमारे बच्चे को छीक आई बोले आज बोले शुक्र है भगवान जब की एक अक हो गया डॉक्टर साहब हमारा बच्चा रोया जिसे माँ कौशल्या ने कहा था प्रभु अब आप आपको रोना भी पड़ेगा भगवान राम जी ने बोला क्यों बोले आप नहीं रोगे तो हम रोने लग जाएंगे बच्चा के गुमरा तो नहीं पैदा हो गए दूसरा रोया बच्चा बोले हाँ रोया शुक्र भगवान तीसरा पूछ लिया डॉक्टर साहब हुआ क्या छोरा हुआ या छोरी हुई पूछ लिया कहा जा रहे हो क्या हुआ ये तीन अब जो है हमारे जन्म ऐसी जुड़ जा सके